भागवत महापुराण अथाष्टष्टमोध्याय कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह श्रीशुकुवाच दुर्योधन सुताजक्ष स्वयंभरस्था सांबोजाबुवती सुत श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित जाम्बती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए कौरवाह कुपिता ओचुर दुर्विनीम कदर्थे कृत्यन कन्या कामाम महरत बलात् इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ वे बोले यह बालक बहुत ढीठ है देखो तो सही इसने हम लोगों को नीचा दिखलाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया वह तो इसे चाहती भी नहीं। थी बदनी ते मम दुर्विनीतम किम करिष्यंतेष्ण ये सत्प्रसादो पचिताम दत्ताम नो भुंजते अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं निगृहितम सु यद्य विष्णय भग्नदर्पा समी प्राणायु सुसंयता यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां। इति कर्ण शलो यज्ञ के सांब मारे भिरे बदम वृद्धा ऐसा विचार करके कर्ण शल भूरी श्रवा यज्ञ के दुर्योधन आदि वीरों ने गुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी की दृष्टानुधात सांबो धार्त राष्ट्र महारथ प्रगुचिर चापम सिंह जब महारथी सांब देखा कि धृतराष्ट्र ने पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेली ही रणभूमि में डट गए तम ते जिघ्रिक्षव क्रुद्धा तिस्थ ति भाषि आसाद्य धन विरो कर्णाग्रण्य समाकिरण इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरवीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुँचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रह खड़ा रह इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे सोपविद कुरुश्रेष्ठ कुरभ यधुनंदन नामृत्य दत्त चिंताभ्य चिंतार्भ सिंह छुद्र मृगैरि परीक्षित यदनंदन सांब अचिंत्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए और जैसे सिंह दुक्षहरिणों का पराक्रम देखकर कर चिढ़ जाता है विस्फुर्जरुचिर चापम सर्वाण विव्या कर्णादीन थडरथान वीरानुगपृक सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि छह वीरों पर जो अलग अलग छह रथों पर सवार थे छह छह वाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया चतुर्भिष चतुर, चतुर वाहन एक, -एक न चसारथिन रथिन महेश उनमें से चार चार बाण उनके चार चार घोड़ों पर एक एक उनके सारथियों पर और एक एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा सांब के इस अद्भुत हस्तलाघों को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्तकंड से उनकी प्रशंसा करने लगे तम तो ते चक्रु चारतुरोन एक सारथिम जघ्ने विच्छेदान्य सरासनम् इसके बाद उन छह वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथिन कर दिया चार वीरों ने एक एक वाण से उनके चार घोड़ों को मार एक ने सारथी को और एक ने सांब का धनुष काट डाला तम बद्वाभिरथी कृत्य कृथ्छेण कुरव युधे कुमारम च कुमारन्यापुर जान्न इस प्रकार कौरों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए सेनापुर लौट आए तत्वा नारदोक्त ना संजात मन्यव चक्रो उग्रसेना प्रचोदिता परीक्षित नारद से यह समाचार सुनकर जदवंशियों को बड़ा क्रोध आया वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे सांत्वय राद्धांव नए छत्कुरूणाम वृष्णे नाम कलीम कलिमलाप जगा महापुर रथेनादित्य भरचा ब्राह्मण कुलवृद्ध वृत्त वग्रह बलराम जी, जी कल प्रधान कलियुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं उन्होंने कुरुवंशियों और यतुवंशों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों गा गजा भयम हो बावन पवनमासितः उद्धव प्रेस यामास धिताष्ट्रम हस्तिनापुर पहुँच कर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा सो सोभिवंद्रम भी भीष्म द्रोणं च बाल्िकम दुर्योधनम च विधिव रागतमब्रवीत उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बाल्धिक और दुर्योधन की विधिपूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं तेती प्रीताम तम तमाक प्राप्तम रामम सृहृतम तमर्चय्वाभिजयो सर्वे मंगलपाणय अपने परम हितैषी और प्रीतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों को प्रसन्नता की सीमा न रही वे उद्धव जी का विधिपूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले तम संगम्य यथान्यामघ्य चेदयन तेजा ये तत्प्रभाव्याणेमो शिसा बलम फिर अपने अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ प्रदान किया उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया बंधुन कुशलिन श्रुता पृष्ठ शिवमनामय परस्पर रामो राशे विकलवम बच तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही उग्रसेन क्षितिशेषो यद आज्ञापयत प्रभो तदव्यग्र धिया श्रुवा कुध्विंबित सर्व राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अबिंब उसका पालन करो यद यूयम बहवस्त्वेक जिवा धर्मेण धार्मिक अब्नीताथ ते बंधुनामिक काम्य उग्रसेन जी ने कहा है हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा साम को हरा दिया और बंदी कर लिया है यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े एकता बनी रहे अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ सांब को उसकी नौ वधु के साथ हमारे पास भेज दो वीर शौर्य बलोन्न आत्मसक्ते समम वचह कुरो बल देव प्रकोपिता परीक्षित बलराम जी की वाणी वीरता शूरता और बल पौरुष उसके उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुर्वंशी क्रोध से तिलमिला उठे वे कहने लगे अहो मह चित्रमिदम कालगत्या दुरात्यम आरुक्ष आर त्युपानदी शरो मुकुट से अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है एते एन संबद्धा सहसयासनासनाह विष्णतुल्यता अस्म तद निपासना इन जदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया शंखम आतपत्रम आतपत्र करीटमासनम सहयाम भुंजन्तस्मदुपेक्ष यदुवंशी चमर पंखा शंख श्वेत छत्र मुकुट राज सिंहासन और राजोचित सैया का उपयोग उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है अलम यदो नाम नर देवलाछन दातु प्रतीपय फणिनावामृत ये मत प्रसादो फिता ही यादवा आज्ञापय त्रपावता बस बस अब हो चुका यदवंशियों के पास अब राजचिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं उन्हें इनसे छीन लेना चाहिए जैसे सांप को दूध पिलाना पिलाने वाले के लिए ही घातक है वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं देखो तो भला हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चले हैं शोक है शोक है कथम इंद्रो पिकुरर्भीष्मोण अर्जुनादि भी अदत्तम अवरुद्धित सिंहग्रस्त विवोरन जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता वैसे ही यदि भीष्म द्रोण अर्जुन आदि कौरवीर जानबूझ कर न छोड़ दें न दे दें दे, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं श्री शोकुवाच जन्मबंधो श्रियोन्नदम अदास्ते भरतर्षभ आश्राव्य राम दुर्वाच्यम असभ्या श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुर्वंशी अपने कुलीनता बांधवों परिवार वालों भीषमादि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए दृष्ट्वा कुरुणाम दौशिल्यम श्रुवा वाचा निचाच्युत अवोचतकोपसनरब्धो दुष्प्रेच्छ प्रसहन्मुहू बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा उस समय उनकी ओर देख देखा तक नहीं जाता था वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे नोनम नाना मदोन्न धा शांतिम ने क्षन्त साधव तेषा ही प्रसमो दंडो नाम यथा सच है जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता बल बलपौरुष और धन का घमंड हो जाता है वे शांति नहीं चाहते उनको दमन करने का रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं बल्कि दंड देना है ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है अहो यदुन सुसंद कृष्णम च कुपितम शनि सांत्वित हमें तेषा सम भला देखो तो सही सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे मैं उन्हें सनई सने, सने समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए सुलह करने के लिए यहाँ आया ते मंदमते कलहा भिरता खलाह फिर भी ये ऐसी दुष्टता कर रहे हैं इन्हें शांति प्यारी नहीं कलह प्यारी है ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियां मग गए हैं नोग्रसे न किल भोज वृष्ण के स्वर यश्यादेश ठीक है भाई ठीक है पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं वे तो केवल भोज विष्णि और अंधकवंशी यादव यादवों के ही स्वामी हैं सुधर्मा क्रम्य तेना पारिजातो मरा घृप आनीय क्लाध्या क्यों जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते और उसका उपभोग करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है अच्छी बात है यश पादयुगम साक्षा श्री रूपास्तेखिलेश्वरी स नी सोम नरदेव परिच्छदान सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र छत्र चमर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते यस्यां योक मौल्योत्तम उपासितीर्थम ब्रह्मा हम, कला भव अस्ला निपाशन ठीक है भाई जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं ब्रह्मा शंकर मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला के भी कला हैं और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है भुंजते कुरभिर्दत्त भूखंड किल उपालय स्वयं तो कुरब शि बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं क्या खूब हम लोग जूती हैं और ये कुर्वशी स्वयं सिर है अहो ऐश्वर्य मत्ता नाम, मत्ता मालिधाम असंबद्धा गिरो रुक्षाह कसहता अनुशासिता ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी गौरव पागल तरीके हो रहे हैं इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है अद्यस्कौरवीं पृथ्वी करमर्षि गृहत्वा हलमुत्स्थौ दहनी व जगत्र आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूँगा इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे वे अपना हल लेकर खड़े हो गए लांगलाम नवरसितः उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे जलयानम इवा घूर्णम गंगायाम नगरम पतत आकृष्माणम आलोक्य कौरवा जात संभ्रमा हल से खींचने पर हसनापुर इस प्रकार कापने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है तब ये घबरा उठे तमेव शरणम जगमो हो सकुटुम्बाजे वे स लक्ष्मणम पुरस्कृत सांबम प्राजल प्रभु फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुम्ब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए राम रामाखिलाधार प्रभाव न विधाम और कहने लगे लोकाभिराम बलराम जी आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभो हम लोग मूढ़ हो रहे हैं हमारी बुद्धि बिगड़ गई है इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए स्थित्युत्पत्त्यप्यनाको हेतु निराश्रय कान स्ते बधंती आप जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं सर्वशक्तिमान प्रभो बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सबके सब लोग आपके खिलौने हैं तमेव मूमंडलमे बहस्रम अंत यह स्वात्म निरुद्ध वैश्व शेष द्वितीय परिशेष्यमा अनंत आपके सहस्त्र सहस्त्र शीर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शहन करते हैं कोपस्तेखिल शिक्षा न द्वेश भगवं भगवान आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं आपका यह क्रोध द्वेश या मत्सर के कारण नहीं है यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्ति धरा व्यम विश्वकर्म नमस्ते स्थू ताम वरण गता समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्वप्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं समस्त विश्व के रचयिता देव हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं हम आपकी शरण में हैं आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए शेषो कुचम एवं प्रपन्न सभिघन पाना प्रसाद श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौरों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे जब सबके सब, सब कुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की तब वे प्रसन्न हो गए और डरोमत ऐसा कहकर उन्हें अभदान दिया दुर्योधना दुर्योधन पारिबरह कुंजरा ष्टिहायना दद्वाद शन्यूता परीक्षित रहाँ षहसा रोक्म रोक्माण सूर्यवचसा दासीनाम निष्काम सहस्रम दुहित्रिवल परीक्षित दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था उसने दहेज में साठ साठ वर्ष के बारह सौ हाथी दस हजार घोड़े सूर्य के समान चमकते हुए सोने के छह हजार रथ और सोने के हार पहनी हुई एक हज़ार दासियाँ दीं प्रतिगृह्यम भगवान सात्वतर्षभ स सुतः सस्घातृद्भेराभिनिता यदुवन शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह शब्दहेज स्वीकार किया और नौदंपति लक्ष्मणा तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा की तथा प्रविष्ट स्वुरम भलायुध समेत बंधु ननु रक्त चेतः सश सर्व पुंगवा मध्य सभायाचेत अब बलराम जी पुरी में पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधो से मिले उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने के साथ किया था विक्रमम दक्षिण दक्षिणतो गंगाया मन दृश्य परीक्षित यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंसा सहीतायाँ दसमस्कंधे उत्तराधे हसीनापुरकर्षण रूपसंकर्षण विजय नाष्टीतम